श्री राधा गिरीन्द्र की जय श्री श्रीमदावन धाम की जय भागवत निवास आश्रम की जय श्री श्री भावना सार संग्रह ग्रंथ की जय श्री गौर निरी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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय श्री आह हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय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 जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमा जय तेराश सत्यवती हृदय नंदनों व्यास यमलगत वाग्म ममृतम जगत् विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण नाम जगद्धाम नमा तत् हृदय से प्रेरणया प्रवर्ति हम बरा हरे पदकमलम पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेव वन्दे हम श्री श्री पदकमलम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू श्री साग्र जा सह गण रघुनाथ वितमीव साधव सवधत पर्जन सहित श्री चेतन्य श्री श्री कृष्ण राधा विशाखां श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादान सह गणल्ताी विशाता आजान लंबितुजौवीर्तरौ कम कामंभर युगधर्मौ वंदे जगत्वता वंदे कृष्णपरविंदयुगुल जस्मिन वक्षो विलसति परितने कांते लहरी यस् कोर्णका पदुक्त मेचकाभरण मे चकास्तु मेचकाभरण भारणीतनु नारायण नमस्कृत्य नरम चुन नरोम देवी सरस्वती व्या तय मुदीर वाक तुभ्यस्य पत्ता पावलेभ्यो लिभ्य। वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो कर्णांगशे हे रूप दुर्गत जनक दयावलोक हे भट्टुम सुमते रघुनाथ दासजीवे मंद मतेदया तुलसी कामन यदमान पुराण पठन तरी बोलो की जय पर मंगल श्री भावनासार संग्रह श्री कृष्णदास तात्पाद प्रात कालीन लीला का मानसी चिंतन करते हुए रसकों के अनुवृत्य में श्री प्रिया जी की स्नान लीला का दर्शन कर रहे हैं स्नान कुंजी में श्री प्रिया जी ने स्नान किया वहां से चौकी से उठकर करके स्नान चौकी से उठकर के श्रीप्रिया उस समय श्रृंगार कुंज में पधारी सुंदर स्नान कुंज में ही श्रीप्रिया ने अपने वस्त्र वस्त्रीगे आले जो वस्त्र थे उनका परिवर्तन किया और परिवर्तन करके स्नान कुंज में पधारे उसी लीला का निरूपण पूर्व प्रसन्न में कराए के कोई सखी जो है उन्होंने शांत किया है श्री प्रिया ने उसे धारण किया फिर इसके बाद में कनक बिंदुमती नव साठिका एक सौ अड़सठवा श्लोक कल उसको प्रारंभ कराई थी उसी का चिंतन कर रही हैं कनक बिंदुमती नवसा का उस समय श्री प्रिया जी को श्री चित्रा जी ने सखियों में किसी भी सखी ने विशेष चित्रा जी ने कनक बिंदुमती सोने की जिसमें सितारे लग रहे हैं ऐसी नव नई साड़ी दी घन रुचि तदुपरी अतिदुद्यधे अब ये जो नवसातिका है ये घन रुचि नीले वस्त्र की है विशेष रूप से आज अः जो नागपंचमी कहते हैं मैंने आज श्री श्री जी बाबा श्रीनाथ जी उनकी भुजा प्रकट हुई आज के श्रीनाथ जी की जो वार्ता है उसमें कहीं उल्लेख किया गया कि आज के दिन श्री जगत जी की शखर के ऊपर जहाँ श्री सिंहनाथ जी पहले अंतर्धान होकर के छिपे हुए थे वहां पर आज के दिन भुजा प्रकट तो शिप्रिया जी भी नव बात का नव सात का धारण कर रही हैं जो कैसी है घन रुचि माने नीलांबर की शोभा को है बादल की नीले बादल जैसी जो शोभा उसको धारण करके दिखा तरी अति दे वो नीली साड़ी श्री प्रिया जी के श्रीअंग के ऊपर अपूर्व शोभा को प्राप्त कर रही है तब अति दुद्यू श्री प्रिया के श्रीअंग पर वो नीली साड़ी अत्यंत अत्यंत शोभा को प्राप्त कर रही है जब अभी वेस्टन मुकुंद अब उस साड़ी का जो लिपटना है वो लिपटना नहीं है मानो श्याम सुंदर के नयनों को फसाने के लिए वो बंशी है श्याम सुंदर के नेत्र मीन को नेत्र रूपी मछली को फसाने के लिए वो एक बंशी है जो टेढ़ी जैसे लिपटी हुई है तो साड़ी की जो से लिपटना वह श्री श्याम सुंदर के चित्र को शोभित कर रहा है और उस साड़ी के लहंगा जो है उसकी लहकार अपूर्व से जहां अपनी कांति को फैला रही है तो यद अभिवेष्टन एवं मुकुंद द्रक। उसका लपेटना मुकुंद की आंखों को रोधन रोधन मानो आज बिना चाहर दिवारी का भी वह बंदी ग्रह है श्याम सुंदर के नेत्रों के लिए बिना चाहिए का यह बंदी ग्रह हो गया ये बिल्कुल बिना के ओपन जेल हो गई ये ऐसे ऐसी सुंदर मेरा बिना कारागार के भी तो कारागार बन गया है ये विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हो गया निरधिरधन रोधन में और उत्प्रेक्ष अलंकार का यहां सुंदर प्रयोग है वो साड़ी की जो लिप्टन है वो अपूर्ण से आकर्षित करता आगे कह रहे हैं आगे दर्शन कर रहे हैं कि प्रतिष्ठे प्रक्षाल्य पाद कमल द्वितीय सतोषा सक्षो विधुर विमुद मंडल वेशभूषा अब श्री प्रिया इस प्रकार वस्त्र धारण करके और अब श्रृंगार स्नान कुंज से श्रृंगार महावाणी जी में वर्णन किया है कि स्नान कुंड से जब श्रृंगार कु में जाती हैं उस समय विशेष रूप से श्री जी पादुका धारण करके फिर पधारती हैं क्योंकि यदि गीले पैरों से जाएंगी तो चरण में रज लग जाएगी और शाम सुंदर को कभी अल्ता लगाना है तो फिर कठिनाई होगी इसलिए पहले से आ, सुविधा की दृष्टि से यहां से जब पदार्थी है दूसरी स्नान कुंज से श्रृंगार कुंज में स्नान घर से जब श्रृंगार के कुंज में पदार्थी है तो वहां पर विशेष रूप से पादु धारण करके जाते तो आरूह्यता अथ महामणि पीठ पृष्ठ श्रृंगार कुंज में जाकर के वहां महामणि की कोई सुंदर पीठ पृष्ठ है सुंदर सिंहसन है चौकी है श्रृंगार चौकी के ऊपर श्रीप्रिया विराजमान महामणि के श्रृंगार चौकी के ऊपर विराजमान विस्तार विस्तारिता अति मृद चेल कृत है, जिसके ऊपर विस्तारित माने फैला करके अति मृदचेल सुंदर कोमल वस्त्र जिसके ऊपर बिछा दिया गया है ऐसे सुंदर चौकी है चौकी के ऊपर सुंदर कोई वस्त्र चादरा उसको बिछा दिया गया है और उसके ऊपर कृतक प्रतिष्ठे श्री राधिका जाकर के श्रृंगार चौकी के ऊपर विराजमान हुई है श्री स्वामी जी और प्रक्षाल्य पाद कमल द्वितीय सतोषाह उस समय श्री राधिका के यदि पादुका धारण करके नहीं आई हैं तो फिर प्रक्षाल्यपाद दोबारा चरण जो है उनको धोया पादुका धारण करके आई हैं तो धोने की जरूरत नहीं है तो प्रक्षाल्यपाद कमलक द्वितीय सतोषा उस समय परम संतोष के साथ में किसी सखी ने प्रक्षाल्यपाद कमलक दिवप्रिया के दोनों चरण कमलों को धोया और धो करके पहुंच करके सख विधुर विविध मंगल वेशभूषा सख्यो ने विभिन्न मंगल वेशभूषा उन श्रीप्रिया जी को धारण प्रिया के कर उस समय धारण किया लगाते समय भले मंगल वेशभूषा को त्याग कर दिया हो परंतु उनके स्थान पर मंगल सूत्र धारण किए हैं मने हाथ की चूड़ी भले बड़ी कर दी है बढ़ा दी है परंतु हाथ सुन सुन नहीं वहां पर भी मन सुंदर परिसर या कलावा जो है वो कलावे के थोड़ा सा मांग दिया चरण में तो थोड़े से एकदम जो मांगलिक जो चिन्ह है उन सौभाग्य मांगलिक चिन्हों को एकदम दूर नहीं किया तो ऐसे अब फिर स्नान करने के बाद फिर उनको बड़ा करके फिर यहाँ पर आनंद से पढ़ा जब श्रृंगार धारण कराएंगे तो उनको हटा देंगे फिर नए जो वस्त्र हैं, नए जो आभूषण हैं उनको धारण कर तो प्रक्षाल्य पाद कमल द्वितीयम सतोषा श्री चरण कमल जो है उन चरण कमलों को उस समय किसी सखी ने सतोषा प्रसन्न होकर के चरणों को धोया और सखियो विध मंगल वेशभूषा विध मंगल वेशभूषा इनको सखियों ने की भूर्य रत्न प्रसाद भी काला प्रभव धूप धोरा प्रचार माली जन कचरम सुरभीम चकार उसमें कोई सखी सुंदर पात्र में अग्निस्थानी में अग्नि लेकर के आई है और उसके ऊपर सुंदर अगुर की जो धुआं है अगुर की जो चूरा उसको जिस समय डाला उसे सुंदर धूप निकल रही है और श्री प्रियाजू ने अपनी ग्रीवा को दाहिनी ओर थोड़ा सा झुका करके जिस समय केशों को नीचे किया उन केशों को ही दूसरी सखी ने हाथ में झेल करके और उस धूप से उन केशों को सुखाया और उन केशों को सुंदर प्रकार से सुबासित किया ये जो केश है, उन केश को चमकीले बनाने का यह एक पुराना जो पद्धति थी वो पद्धति थी कि धूप में यदि उन केश को अगुर की धूप में उन केश को यदि सुखाया जाए तो वे चमकीले होते थे और वे बड़े सुंदर बनते थे और उनमें एक विशेषता भी कहीं आ जाती है केश में के जैसे चाहो वैसा उनमें घुमाव मोड़ आ जाता है कर्ल आ जाते ये उसकी एक पद्धति प्रसादन की पुरानी पद्धति रही है तो केश सूख भी जाएंगे उनमें चमक भी आ जाएगी लाइट भी आ जाएगी और उनमें चाहे तो उनमें कर्ल उनमें जो लहर जो है वो लहर भी उनमें उत्पन्न हो जाएंगी जैसा चाहे वैसे वे केश मोल्ड हो जाते हैं मुड़ जाते हैं तो प्रसारे बहुशा बहुत सारे केशों को हाथ में लेकर के प्रसार्य केशों को हाथ में झेलते हुए बहुश प्रसार और पहले उनको सीधा करके बहुत प्रकार से फिर रत्न प्रसाधन के या अंगुली भी विशोध्य हो कभी रत्न की कंघी के द्वारा और कभी उंगलियों के द्वारा भी उनको छतरा करके जो गीले केश है उनको कभी रत्न की कंघी से और कभी हाथ से छतरा करके काला प्रभव धूप काला जो है वो काला की धूप से अगुर और का, कालापुर <coughs> ये मिलते जुलते ही हैं अगुर और काला गुरु उन काला गुरु ये अगुर का ही एक भेद है काला अगुर तो काला गुरु जो है वो अगुर अगरबत्ती है तो अगर काला गुरु जो है उनकी से प्रभाव मान्य उत्पन्न होने वाली जो धूप है और उस धूप की धोरा प्रसार धूप की जहां सुंदर लहर उठ रही हैं, उन धूप की लहरों के बीच में उन केशों को ला करके और उनको हाथ में ही झेलते हुए सु, सुखाते हुए मधुरा प्रसार धूप धोरा प्रसार धूप के समूह में दुर्मान समूह उसमें उन केशों को फैला करके आली जनहा कचभरम सूर्य चकारो सखी जनों ने उन केशों को सुगंधित और चमकीला और काला उनको कराया तो आली आलीजनों ने उस समय उन केशों को सुरभि चकारो सुगंध से युक्त भी उन केशों को बनाया तो केशों में अपूर्व चमक लाने के लिए उनमें कालिमा उत्पन्न करने के लिए और उनमें सुगंध उत्पन्न करने के लिए धूप के द्वारा उन केशों को सुरभित किया है कालागुर प्रभव धूप काला गुर से उत्पन्न होने वाला धूप धोरा माने धूप का जो समूह था उसके प्रसार से आली जन सखी जनों ने भरम केशों को सुर चकारो सुगंधित किया भूय प्रसार बहुश बहुश अनेक अनेक बार उन केशों को छिटक करके जब श्री प्रिया जी अपने केशों को टेढ़ा करके हाथ में कोई वस्त्र लेकर के और उनको जब छटकती हैं तो उस समय धुआं सा कहीं उत्पन्न हो जाता है छोटे छोटे ये फुहार है उन केशों से उनको फुटकारते समय एक धुआं सा सामने प्रकट हो जाता है उन केशों को सुधार करके और धूम सा उत्पन्न करके फिर सखी गणों ने उनके उनकेशों को अगु की धूप से सुवासित उनको किया सदल काली मराल कस्तूर का भी अलिके तिलकम लिखित्वा स्नानाद ऋजुम अब स्नान करने के कारण विकेश एकदम सीधे हो गए अब कल जो पार्टी आधार केस नहीं रहे एकदम सीधे हो के और श्री प्रिया जी की माधुरी का जहां रस, रसिकजनों ने जहां जहां भी किशोर जी ने दर्शन दिए वहां पर बिल्कुल स्ट्रिंग केस नहीं है सीधे केस केश नहीं है केस जो है पार्टी आधार केस तो आप, फैशन कॉन्सेप्ट तो सुंदर और अधिक तो पाठी आधार जो केश हैं उनको तो जो केश बिल्कुल सीधे हो गए थे उन केशों के स्थान पर स्नान तो स्नान करने से जो सरल हो गए थे और जिनकी लहर उच्चावचता कहीं दूर हो गई थी उनको सत अलकालिक मरालित्वा उनको सत अलकाली उन श्रेष्ठ अलकों को मरालित्वा मरा लेखी उनको मरालित्वा मरा ले, मरा ले मन कर रही हैं उनको घुंगालेदार बना रही हैं कहीं कोई लगाते होंगे <laughs> तो मरा मरालित्वा उनको कहीं वो मरााल उसको टेढ़ा बनाती हुई मराल बनाती हुई घुघरााले बनाती हुए बिराइमान हो रही है तो स्नानाजु स्नान से रिजु हुए सत अलकाली सुंदर सतमानी श्रेष्ठ परम कोमल रेशम शरीर के जो अलक हैं, उनको मरााल उनको घुघरााले बनाते हुए पहले घुघराल बनाए उनको समार करके जैसे पाठियादार बनाया और घूंगे भी बनाया कुछ केश जो है उनको भी बनाए जो कपोल के ऊपर जो लट आएंगे कस्तूर कस्तूरी का श्री ललाट के ऊपर सुंदर तिलक उनकी रचना की काली जो कस्तूरी है उस काली कस्तूरी से श्याम बिंदु श्री मस्तक के ऊपर सखियों ने लगाई नजर नहीं लगे शाम बिंदु लगाने से इसलिए कस्तूर का काजू है उससे ललाटम ललाटित्व ललाट के ऊपर कस्तूरी का तलक करके, बिंदु रुचरे कृत बाल पाश्याम उस समय सिंदूर की बिंदु उन सिंदूर की बिंदुओं को भी जहां सीधे बाल है उनके ऊपर कहीं बालों के ऊपर भी सिंदूर की बूद सिंदूर की बिंदु टिपकी उनको उनसे सजाया है केशों को ऊपर से भी सिंदूर की बिंदु से सजाया तो सिंदूर बिंदु रुचरे बाल पाश्याम आकृत बाल पाश्याम माने जो केश दो भागों में बांटे गए थे उन बाल पाश्व के ऊपर इन्होंने सिंदूर की बिंदु उनको भी लगाया है और सीमंत सीमन इस प्रकार मस्तक के ऊपर बालों के ऊपर भी और मस्तक के ऊपर भी तो ये पुराने श्रृंगार की एक पद्धति भी थी कि मस्तक के ऊपर मांग में तो सिंदूर भरी जाती थी केश जो है उनके ऊपर भी कहीं सिंदूर के पांच पांच बिंदु दोनों ओर पांच पांच बिंदु दोनों ओर श्रीमस्तक पर केश के जो दो विभाग किए हैं उनमें बिंदु अपूर् से लगाई जाते है जैसे अः सितारे लगाते हैं ऐसे ही सिंदूर की बिंदु उनको उनसे श्रीमस्तक उनके ऊपर सितारे से उनको सजाया बिंदु के सतारों से सजाया तो बाल पाश्याम बाल पाश्याम माने दोनों जो बालों के झुंड थे उन बालों के झुंडों को सिंदूर की बिंदु से भी अपूर् से सजाया फिर सीमंत सीमंत मणिंद मयूख रस्याम और फिर सीमंत सिमनी जो है केश उन केश की सीमा में माने श्री मस्तक के बीच में मान में सिंदूर जो है वो सिंदूर की सिंदूर को भी सजा और फिर मणिंद मयूख रस्याम फिर बालों को गूझते हुए जो चुटीला है उस चुटीला से बाल को गूंतते हुए चुटीला का जो फुदना है नीचे का उसमें मणिंद मयुक, माने नीलम उनके रत्न जिस चुटीला के छोर में लगे हुए हैं ऐसे चुटीला उनसे उन केशों को बांधा तो सिंदूर बिंदु रुचिर सिंदूर की बिंदु से रुचिर अकृत बाल पाश्यम केश जो है उनके दो पाश बना करके दो हिस्से बना करके उन केशों को उस समय गूथते हुए जो अपूर्व से चु, चु चुटीला है उस चुटीला के साथ में गूंथते हुए सीमंत सीमनी श्री मस्तक की सीमा पर सिंदूर लगा करके मणिंद्र मयूख रस्या उस चुटीले का पीछे का जो हिस्सा है वो पीछे का हिस्सा चुटीले का वो जो सुंदर उसके झब्बे हैं चुटीले के उनमें मणिंद्र मयूख वे भी शोभा हो रहे हैं और उनमें पीछे बड़े सुंदर गुच्छे उस चुटीले के पीछे लगे हुए हैं रत्न से वे सुंदर फदे हुए हैं रत्न उसमें सुंदर बधे हुए हैं लगे हुए तो मणिन्द्र मयूख और उनसे मणिंद्र की माने सुंदर श्रेष्ठ रत्नों की किरणें उसके चुटी लेके झब्बे में अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रही हैं उसके छोर में अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रही है तो मणिन्द्र मयूख रस्या मणि मनी, मणिन मयू की रस्सी मान चुटिला रस्या वही चुटिला केशों को बांधने वाला चुटिला है वो मणि के मणि के झब्बों से युक्त होकर के बिरा ऐसे केशों का प्रसादन करके विराहिमान फिर आगे कस्तूरी पत्र बलनी समुदाय खचितम पार्श्यो आ कपोलम भाले श्रीखंड बिंदु कर वृतम काम यंत्राधान अंत कस्तूर कोशे तम सा चक्रे सीमंत लेखा रेखां रेखाथ सांद सिंदूर पंक अब इसके बाद में श्री की जो समर यंत्रणी नाम करके सखी वो ही श्री मस्तक के ऊपर बिंदु के रूप में विराजमान प्रिया जी की जो बिंदी है उसका वो भी एक सखी है समर यंत्रणी श्री श्याम सुंदर उनके चित्त को बरबस बर बशीभूत करने वाली जो सखी है वो श्री मस्तक के ऊपर समर यंत्रणी सखी बनकर पत्र बल्ली श्री प्रिया उनके कपोल के ऊपर मस्तक से लेकर के सुंदर पत्रावली उनकी रचना की है मैंने कपोल के ऊपर सुंदर पत्रावली कमल की या नाचते हुए मयूर की या किसी सुंदर कमल की पुष्प की इनकी रचना बड़ी चतुराई के साथ में श्री प्रिया उनके कपोल के ऊपर की है और भौ जो है उन भों के सारे सारे जो केशव कस्तूरी है उस कस्तूरी की रेखा उनको बनाते हुए कपोल के ऊपर पत्रवल्ली सुंदर लता जिसमें कभी कहीं मयूर कहीं सुंदर चंद्रमा कभी उसमें कमल इनकी पत्रावली की रचना करते हुए कभी पद्म उनकी रचना करते हुए सखीगण श्री प्रियाजू के कपोल के ऊपर सुंदर पत्रावली की रचना कर रही है कस्तूरी पत्रवल्ली कस्तूरी भी है कस्तूरी के द्वारा फिर पत्रवल्ली माने सुंदर मरव उसकी रचना की समुदाय तो पत्रवल्ली के समुदाय माने पत्तों की जो अपूर्व लहर है उससे युक्त होकर के विराजमान और किसी भी चित्रकारी की एक विशेषता यह है कि उसमें गति होनी चाहिए यदि गति नहीं है तो वो स्वाभाविक नहीं लगेगी तो चित्रकार चित्र बनाने में ये चित्रकार की एक विशेषता है कि वह चित्र को कहीं ना कहीं गति युक्त बनाए यदि गति नहीं है एक सीधी बिल्कुल रेखा रे खींच दी और उससे बिल्कुल यदि वो सीधी सीधी उसमें पत्ती लगाए तो वो शोभित नहीं होगा स्वाभाविक जो गति है वो गति उसमें बेल में जब तक गति नहीं है तब तक कलाकार की शोभा प्रकट नहीं होगी गतिहीन होकर के वह उतना आकर्षक नहीं होगा तो पत्र पत्रवलनी समुदाय खचित जो मरवट बनाई है उसकी में भी एक अपूर्ण से गति विराजमान है स्वाभाविक उनसे युक्त होकर के वो आ, मरवट कपोल के ऊपर शोभा को प्राप्त हो गई है पार्श यो हो आ कपोले उस समय कपोल के पार्शो में बगल से बड़ी भंगे माँ के साथ में गति के साथ में स्वाभाविक गति के साथ में उसकी डालिया आ रही है उन डालियों पर ठीक जगह पर कहा पर घुंडी कहाँ पर पत्र कहां पर कली कहां पर फूल कहां पर फल इनको अंकित किया जाएगा उनको स्वाभाविक गति के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा पत्रो आ कपोले कपोल के ऊपर विराजमान किया गया है पार्श्व माने बदल जो है उनमें उनसे वो कपोल के ऊपर सुंदर पत्रावली उसकी रचना की गई है भाले श्रीखंड बिंदु कर वृत मभिता काम यंत्राविधान और श्रीमस्तक के ऊपर काम यंत्र उनको अंकित किया है श्रीमस्तक के ऊपर सुंदर काम यंत्र जो है वो काम यंत्र को अंकित करते हुए विराजमान हो रहे हैं जिस काम यंत्र के ऊपर चारों ओर सुंदर जो बिंदु है वो श्रीखंड की चंदन की बिंदु चारों ओर उसको सजावट के लिए लगाई गई तो मस्तक के ऊपर काम स्थित है और काम कोई विशेष प्रकार होगा बिंदी की रचना का ही एक विशेष प्रकार तो काम यंत्र जो है, और होता है उस कामयंत्र में जो काम गायत्री उस काम गायत्री का या ककार लकार ईकार बिंदु जो काम यंत्र है उसका कहीं अंकन तो जो काम बीज है उस काम बीज का ही मस्तक के रूप में कहीं मस्तक में बिंदु के रूप में बड़ी बारीकी के साथ में क्या बात अंकन वो अद्भुत है तो काम यंत्र काम बीज उस काम बीज का ही श्री मस्तक के रूप में सिंदूर के द्वारा अंकन किया गया और उसको सजाने के लिए चारों ओर छोटी छोटी छोटी छोटी बिंदी रख करके और ये भाले श्रीखंड बिंदु श्रीखंड की जो बिंदु चंदन की बिंदु है वो अंकित की गई तो मस्तक पर काम बीज अंकन किया गया है उसके चारों ओर सुंदर बिंदु उनकी रचना की गई है बिंदुत कर वृतन अभिता अभिता माने चारों जो बिंदु है उनको रखा काम यंत्राविधानम और इस प्रकार काम यंत्र उनकी रचना की गई है और अंत कस्तूर को, और कस्तूर को और बीच में कस्तूर का जो है वो काले रंग की कस्तूर की बिंदु भी उस काम बीज के बीच में सजा करके रखी गई है अंतह कस्तूरी का उद्यत कस्तूरी जो है वो कस्तूरी भी शोभा को प्राप्त हो रही है मलयज मन चंदन भी है और सश्म लेखया और उसमें चंद्रमा का आकार भी उसमें शिशोभित तो हो <laughs> काम बीज चंद्रमा का आकार जो है वो भी विराजमान तो ककार लकार ईकार और चंद्रबिंदु। इनसे युक्त कोई अपूर काम बीज उसको श्री विशाखा जी ने बड़ी सावधानी से श्री के श्री मस्तक के ऊपर जो काम बीज उन काम बीज का बंद अंकन किया है काम यंत्र विधान काम यंत्र उनकी बनाकर के कस्तूरी का भी का भी प्रयोग है उसमें मल्यज माने चंदन का प्रयोग है शश लेख है और जो कपूर है उस कपूर का भी लेख करते हुए चंद्र बिंदु बनाते हुए अधा चितम्य चक्रे सीमंत लेखा और नीचे बड़ी सुंदर आ उनको लगाया गया है कपूर से ही चंदन चंदन से ही नीचे ऊपर काम बीज लिख करके और नीचे आड़ उन आड़ को तो लगाया गया दक्षिण में यह आड़ लगाने की पद्धति बहुत ज्यादा माने बिंदु लगा करके दो रेखा छोटी सी एक एक रेखा मस्तक के नीचे आड़ की जरूरत सौभाग्यवती आवश्यक लगाती तो चक्र सीमंत रेखान्वित ऐसे शशमन चितम जो चंद्र चंद्रेखा है वो चंद्र चंद्रलेखा से युक्त चक्रे सीमंत लेखान्वितम इस प्रकार फिर इसके बाद में सीमंत रेखा माने मांग उस मांग में रेखा से युक्त करके अः युक्त किया और तिलकम सीमंत रेखान्वितम अथ तिलकम सीमंत रेखा तक बढ़ते हुए जो तिलक है उस तिलक की रचना की अर्थात बीच में बिंदु है बिंदु की रेखा अंत तक वहां सिंदूर तक मिलाई गई मान उपश्री उपश्री जैसी आकार नीचे बिंदु उनको बना करके सुशोभित किया सांद सिंदूर पंख सिंदूर पंक से सुंदर सांद माने गहरे सिंदूर पंक से फिर सीमंत की जो रेखा है वो सीमंत की रेखा बनाई गई और जो बीच में काम यंत्र लिखा है उस काम यंत्र को भी उस सिंधु रेखा से ऊंचा मिलाया गया है मानी श्री उसको अंकित किया गया दोबारा कस्तूरी पत्रबल्ली बल्ली के ऊपर कस्तूरी से ही जहां पत्रबल्ली माने डंठल बनाते हुए डंडी बनाते हुए जहां सुंदर बेल दोनों ओर चलाई गई तो जो मूल आधार है आ, पत्रावली बनाने का उसमें पहले कस्तूरी के द्वारा डंठल और तना लता का को बनाया गया समुदाय बड़ी कलात्मक स्वाभाविक रूप में गति के सहित जो पत्रावली है वो पत्रावली बनाई गई कि वो सीधी सीधी एक सी ज्योमेट्री में पत्रा, पत्रावली बनाई हो वो नहीं एक गति में जो पत्रावली है उन पत्रावली की रचना की गई आ पार्श्व कपोले जो मरवट की लता प, कपोलों के पार्श्व तक आ रही है पार्श्व आ कपोलम भाले श्रीखंड बिंदु श्री मस्तक के ऊपर चंदन की बिंदु से जिसकी बाउंड्री बनाई गई है बाउंड्री के बाहर सब जगह धीरे धीरे धीर चंदन से जिसका अलंकरण किया गया है श्रीखंड बिंदुकर चंदन की बिंदु से अलंकृत व्रतम अभि तक काम यंत्राविधानम उससे आवृत काम यंत्र नामक जो यंत्र है काम यंत्र ऐसी बिंदु की श्री ललाट के ऊपर वहां रचना की गई है तो काम यंत्र अभिधान माने नामक जो बिंदु है उस बिंदु की रचना की गई जिसमें सजावट के लिए अंतक कस्तूरी को बीच में कस्तूरी की बिंदु लगकर के उसे भरा भी गया है उसका अलंकरण किया गया है मलयज और शशभृत उसमें मल्यज माने सुंदर चंदन भी है और शशभृत माने कपूर इनसे भी उसका अलंकरण किया गया है तो जो काम यंत्र बनाया गया उस कामयंत्र को कस्तूरी और चंदन और कपूर इनके द्वारा उसका अलंकरण किया गया है लेखे अध्यम और नीचे सुंदर अधश्च्यतम माने नीचे सुंदर आड़ न्याधी शोभा को प्राप्त हो रही है सुंदर आर शोभा को प्राप्त हो रही है चक्रे सीमंत रेखा और फिर सीमंत तक की जो मांग है वो मांग की रेखा को बनाया गया जिसको कहीं काम यंत्र के साथ में ही मिला दिया गया है तो चक्रे सीमंत रेखान्वित उसे सीमंत की रेखा से अन्वित कर दिया गया है उस काम यंत्र को अथ तिलकम ऐसे तलक रूप में उसे सीमंत की रेखा से मांग के साथ में युक्त कर दिया गया है सांद सिंदूर सिंदूर घनी की पंक से श्री मस्तक उनके जो आ, मांग है उस मांग को भरा गया है कलात्मकता है <laughs> ये इतनी इतना जो सौंदर्य बोध और कला बोध ये अद्भुत होकर के ये उन सखियों में अपूर्व प्रतिभा ये ये विराजमान इसे ये पृथ्वी अब मौलऊ बतया सुमणित प्रवेकरण एक सखी ने मौलिमाने मस्तक के शुरू भाग में जहां मांग है उस मांग के शुरू भाग में मौलव बबंध कथमा सुमणि प्रमे किसी ने सुंदर सुमणि उसको बांधा है माने बोरला लोमणी जो है बोरला उसको मस्तक के ऊपर कहीं बांधा उस बोलने के ऊपर एक का आख एक का अंक उसको केंद्रित किया गया श्री प्रिया जी की जो चंद्र का है वो एक के अंक की है एक एक का जैसे अंक नाचते हुए मयूर का जैसे चिन्ह हो ऐसे एक के अंक एक की अंक के समान वो बोला है और बोलना के ऊपर सुंदर बड़ी चंद्र का विराजमान है क्योंकि युथेश्वरी है इसलिए इनकी चंद्र का सबसे बड़ी है अंग सखियों ने भी जो चंद्र का धारण कर रखी हैं वो भी धारण किए हैं परंतु अंध सखियों की तो चंद्रिका छोटी और श्री किशोरी जी की चंद्रिका यूथेश्वरी के सबसे बड़ी तो बड़ी चंद्र का जो दूर से ही पहचा पहचानने में आ जाए कि हाँ यूथेश्वरी यही ये, तो यूथेश्वरी होने के चिन्ह या राज रानी होने का जो चिन्ह है वही वह बोरला तो बोलला प्राय जो ग्रह की सबसे बड़ी स्वामी है उस वो विशेष रूप से बोरला धारण करती है और वो ग्रह की अधिपति होने का एक प्रतीक है तो एक बड़ा सम्मान का चिन्ह है कि ये ग्रहणी होकर के सारे घर की संपत्ति की अधिकारिणी होकर के विराजमान है उसके चिन्ह के रूप में वो मस्तक का बोरला विशेष रूप से धारण किया जाता है शिरोमणि इसीलिए वो शिरोमणि कहलाती है मणि धारण किया तो मौलम श्रीमस्तक के ऊपर कतमा प्रवेकम सुंदर मणि के मान बोलला को धारण किया जिस बोलला में तीन डोरी है एक डोरी पीछे से जाती है और दो डोरी बगल से जाती हैं और उनको कहीं पीछे से लेकर के तीनों डोरियों को कहीं टाइट कर दिया जाता है जोड़ दिया जाता है फिर वो बोलला एक जगह स्थिर रहता है तो तीनों तरफ से एक मस्तक के ऊपर से जाएगा और दो जो है डोरी वो बगल से जाएंगे इस तरह से वो स्थिर रहता है यदि केवल दो डोरी रहेंगी तो फिर तो नीचे लटक जाएगा तो पीछे से साधने के लिए वो वो तीन डोरियों से वो बोलला जो है वो बोलना पार्टा है तो मौलव <laughs> कथमा सुमणि प्रवेकम कथमा मन किसी ने बोर धारण कराया और उस बोर के ऊपर एक का अंक वो भी विराजमान हो रहा है चंद्र का बड़ी चंद्र का विराजमान हो रही है सन कुसुम गर्भक कांत से और वो मालती फूल की कांति से सुशेबित है मालती आदि कुसुम उनकी फूल की कांति से शिशुवित होकर के वो बोलना विराजमान है गोर विराजमान धमबिल्ल मूल लोहित पट्ट दामना और जो चोटी है उसके ऊपर ही श्रीमस्तक के ऊपर बीच में अमूड़ा बनाकर के उस अमूड़े के ऊपर सुंदर धमविल उनको बनाया गया है तो धमबिल्ल जो पुष्प की माला गजरा उस गजरे को श्रीमस्तक के ऊपर लगाया गया धमिल उल्लसित गजरा न्यारा शोभित हो रहा है लोहित पट्ट दामना और उस बोलना को भी लाल रंग के रेशमी डोरे से बांधा गया है उसको लाल रंग के पट्ट दामना पट्ट माने रेशमी से बाधा गया है बंद से उन परछिया से उनको बाधा गया है लंबत प्रलंब युगलेन मणिंद्र धाम नहा और अंत में उसमें कान के छोर पर पर प्रलंब सुंदर लूम जिसमें लटक रही है तो दोनों छोरों पर कपोल के दोनों छोरों पर सुंदर लूम उसमें लटक रही है तो उनकी प्राप्त हो उन है लंब प्रलंब लंबे प्रलंब माने लटकन लूम उनके ऊपर विराजमान है युगले माने दो दो लंबे लूम दोनों लटक रहे हैं मणि निर्धामना जो मणि माने श्रेष्ठ मणि के तेज से युक्त हैं ऐसी सुंदर बोलला को धारण कराया तो धारण कराते हुए कह रही हैं कि यह बोलला श्याम सुंदर को भी अपने बसीभूत बना ले और हे सखी आज तुम श्याम सुंदर को भी अपने प्रेम से अपने बसीभूत बना करके विराजमान होगी आओ तुमको यह श्रोमणि धारण करा इस तरह से कहते हुए हृदय में प्रीति उनको बढ़ाते हुए शिरोमणि को धारण करा ऐसा श्री गोविंदनिराम गोविंद हर जगह माने प्रत्येक आभूषण को धराते समय ये प्रियाजी के हृदय में भाव उत्पन्न कर रहे हैं कि यह आभूषण श्याम सुंदर को बरबस आकर्षित करने में सहायक होगा ऐसा उद्देश्य दे रहे हैं सूक्ष्म हेम द्वारा मौलो बबंध कथमा सुमित प्रवेकम किसी ने मौल माने श्री सिर के ऊपरी भाग पर मस्तक के ऊपरी भाग पर बबंध माने बाधा कथमा माने किसी गोपी ने सुमणित प्रवेकम सुंदर गोध उनको बाधा सन मालती कुसुम गर्भ जिसमें मालती उसकी माला भी फूल भी जिसमें उड़से हुए थे कुसुम गर्भ था कांत सेकम, और जिसमें से कांति उनका सेक माने प्रवाह निकल रहा था कांति प्रकट हो रही थी धमिल जहां सुंदर गजरा उसके कारण वो बोलना बीच में और भी ज्यादा शोभा को प्राप्त हो रहा था लोहित पट्ट दामना वह लाल रंग के रेशमी डोरे तीन डोरियों से स्थिर था बधा हुआ था और लंब प्रबंब युविन लटकते हुए सुंदर लूम दोनों ओर जिसमें विराजमान थे युगल मानी दो दो लूम विराजमान थे और मणिन्द्र धामना और उनमें मणियों की शोभा प्रकट हो रही थी सूक्ष्म का भी मूल प्रसंग ललते विदधे सुखाया श्री चंद्र का बकुल के शुद्ध मध्य देशे रत्न प्रभाव भर धोरा विहितोपदेश सूक्ष्म हेम शलाके काया सूक्ष्म रंध्रगत माने कर्णपाली उस कर्णपाली में ऊंचाई पर माने बीच में कर्णपाली के बीच में जहा सुंदर माने छेद है कान छिदे हुए हैं श्री प्रिया जी के स्वामी जी के तो सूक्ष्म का सूक्ष्म ऊंचा जो छेद है उस छेद के ऊपर हेम शलाक काया हेम की जो शलाका है उस हेम की शलाका जिस कर्ण के आभूषण में जुड़ी हुई है उस हेम शलाको श्री अः ललता जी ने काम में मान कुंडल धारण कराई जिसमें हेम की शलाका बीच में शलाका है सीवी शलाका है सीधी शलाका होकर के और उसमें ही फिर नीचे एक तार जुड़ा हुआ है और उसमें झूमते हुए सुंदर हीरे कान में लग गए तो की जो जगह है वो तो है हे, हेम शलाका की कान की और वो सीधी भी हो सकती है कभी तो बाली होगी बाली न होकर के यहाँ पर सीधी शलाका है और तो उस शलाका के दोनों छोरों से जुड़े हुए सुंदर जो चंद्राकार जो उसकी बनावट है उसमें सुंदर जो झूलन अः वे शोभा को के शोभा को प्राप्त हो रहे हैं झाला वे शोभा को प्राप्त हो रहे सूक्ष्म हेमशला के का आया कान के ऊंचे छेद में जो हेमशला का, वो हेमशला का को पो करके मूला प्रसंग लंड मूल में उस शलाका के नीचे दोनों ओर जुड़ी हुई सुंदर जहां पर अः उसके मूल में जहां पर आ, फिर लटकाने के लिए सुंदर अः कड़ी बनी हुई है और उस कड़ी में सुंदर आभूषण झूल रहे तो मूला आपसंग ललते जिसके मूल में सुंदर अः कड़ी बनी हुई है और उसमें सुखाया और उसमें सुंदर लटकन जहां लटके हुए हैं सुंदर कान के जो बाले हैं या कान की जो गुंडी वो है वो वो लटक रही है <laughs> तो तो मूल प्रसंग विकाया उसके अः में जहाँ सुंदर घुंग और लहटू वे लटकते हुए शोभा को प्राप्त श्री चंद्र चक्र का ऐसी श्री चक्र का वह शोभा को प्राप्त हो रही है सुंदर जिसके ऊपर जो झूमर है वो झूमर लटकते हुए शोभा को प्राप्त हो गए बकुल के तो श्री चक्र का की बकुल का बकुल के आकार की सुंदर चक्र का वो शोभा को प्राप्त हो रही है श्रुति बदे में रत्न प्रभा भर देशे। और रत्न की जो प्रभा है वह प्रकट हो रही है उस सुंदर जो कांग का आभूषण है उस काम के आभूषण में सुंदर अः रत्न की प्रभा वह शोभा को प्राप्त हो रही है और बेहद तो उपदेशे कान के लटकन के उपदेश माने पास में निकट के स्थान पर जहां पर सुंदर रत्न की जो शोभा है वो रत्न की शोभा प्रकट हो रही है दोबारा सूक्ष्मो रंध्रगत हेमशला के काया सूक्ष्म जो रंध्र है ऊंचा रंध्र उसमें हेमशला काया हेम की सुंदर शलाका उसका प्रवेश करा करके उस कान की आभूषण को कर्णाभूषण को कान में पहनाया गया मूला प्रसंग ललते जिसके मूल में प्रसंग माने काला उस कला के ऊपर लटक रही है सुंदर जो बॉल जो है जो गुंडी है वो गुंडी लटकती हुई शोभा को प्राप्त हो रही है मूला प्रसंग ललते, मूल में आप प्रसंग ललते अच्छी तरह से हिलती हुई बिधे सुखाया सुंदर आभूषण बनाए और श्री चक्र का सुंदर चक्र का वो श्री चक्र का विराजमान है बकुल के और उसके नीचे बकुल के आ, बकुल के पुष्प के आकार का सुंदर वो जो लटकन है वो लटकन लटक रहे हैं श्रुति मध्य देशे कान में और उनकी जो रत्न प्रभा है वो बेहद उपदेशे कान के निकट के प्रदेश में शोभा को प्राप्त हो रही है मुक्ता कलाप कलया लंत प्रकाश्या काचित वैधात अलक पत्र मणिंद्रमय कुंडल मतुदारो मुक्ता कलाप घटिया अब एक सखी ने मोती के समूह जिसमें लटक रहे मोती की लटकन जिसमें झालर लटक रही कलाप माने झालर मोती की झालर जिसमें लटक रही है ललतक प्रकाश्या जो अपनी ललता ललता को प्रकाशित कर रही है कान के कुंडल की ही शोभा चल रही है कान के कुंडल कान की वो जो आभूषण है वे अपूर्व शोभा को प्राप्त कर रहे हैं जो झुमकी है कान की वो अपूर्व शोभा को प्राप्त कर रही है झुमकी की शोभा चल रही है तो मुक्ता कला जिसमें मोती की चारों ओर वो जो झुमकी है उस झुमकी में चारों ओर मोती वे हुए नीचे। लंकत, प्रकाश्या, उसे लंकत प्रकट हो रही है काचित व्यधात एक सखी ने व्यधात अलग सीमने पत्र पास्याम श्री किशोरी जी के अलख के ऊपर पत्रपाश्याम सुंदर बंदनी उसको बांध दिया तो अलग सीमनी माने बालों की सीमा के ऊपर ही पत्र माने सुंदर बंदनी उस बंदनी को बांधा है बीच में बोल रहा था अब उसके बाद में फिर बंदनी जो है उन बंदनी को अलग की सीमाओं पर बांधा है पत्रपाश माने बंदनी, बंदनी की शोभा हो गई काचिन मणिंद्रमय कुंडलम और किसी सखी ने मणिमय कुंडल उनको धारण करा दिए हैं अत्युदारम जो अत्यंत सुशोभित हैं एक घटे अंशकारोह एक एक सखी ने एक कान में उस समय कुंडल धारण कर एक कान में सखी दूस ने दूसरे कान में तो श्री प्रियाजू उनके कान में एक एक समाने एक एक करके कुंडल जो है वो कुंडल कान में धारण कर दिए दोबारा मुक्ता कलाप कलिया अब ये जो बंदनी है इस बंदनी में मोती की झालर मोती की झालर लगी हुई है बीच बीच में उसमें सुंदर जो अः फुदना है वो फुदना मोती के ही अः फुदना वो फे हुए हैं और जो मोती ऐसी आवाज़ को प्रकट करते हैं जैसे प्रश्वेद की शोभा तो ये रसिक जन वर्णन किया है श्री राष्ट्र में निरूपण किया है कि प्रश्वेद की जो शोभा है उस शोभा के आगे जो बंदनी में फदे हुए मोती उनकी लटकनों की शोभा भी फीकी पड़ जाती है प्रश्वेद की शोभा ज्यादा हो पृथ्वे के आभास को प्रकट करने के लिए जो आ, लहर है उन लहर के बीच में सुंदर सुंदर बीच बीच में तीन तीन मोती उनके फुदना वो फदे हुए तो मुक्ता कलाप कलया मोती की माला से युक्त ललत प्रकाश ललित जिनका प्रकाश हो रहा है ऐसी पत्र पाश्या माने सुंदर बंदनी उनको काचन व्यधात अलग सीमनी किसी सखी ने केशों की सीमा के ऊपर उस बंधनी को बांध दिया है काचन मणिन्मय कुंडलम और किसी ने मणिन्मय सुंदर कुंडलों को कान में धारण कराया है अत्यधारम जो अत्यंत शोभा को प्रकट कर रहे हैं एक एक कर करके कानों में उस समय सुंदर जो काम के कुंडल हैं उन कुंडलों को धारण कराया है घटिया चकारो उनको मिलाया काचिन विभूष्य नए ने दलितान जलो किसी ने दलित अंजनेनो कजरो में भी उंगली से घिसकर के कहीं आंख में किरकिरी नहीं लगी लग जाए घिसकर के ताचित विभूष किसी ने नेत्र जो है उन नेत्रों को विभूषित किया किसी ने शिवप्रिया जी उनके नेत्र में सुंदर कज्जल उनको लगाया काचित विभूष्य नये दलित अंजनो अंजन को घिसकर के घिसा हुआ अंजन है इसमें कहीं सुंदर जो घृति इत्यादि जो है उनको मिलाकर के उसको मिश्रण बनाया गया है रूखा कज्जल जो है वो आंख में चुनता है सीधा सीधा सीधे यदि कज्जल आंख में लगाया जाए अः पारा हुआ जो कज्जल है सकोरे से उसको यदि आंख में लगाया जाए तो वो आंख में लगेगा और उसमें जरा सा एक दूध घी मिलाकर के घिस करके उसको मिश्रण बना लिया जाए तो फिर आंख में लगेगा तो दलित अंजन लेनो घिससे हुए अंजन को स्मारो शरऊ एव निदृष्ट रसांजलो अब वो कजल कैसा है मारो स्मारो शरऊ एव मानो कामदेव के दो बाणों के समान वो कजल है निर्घ रसांजलो जो कि घिससे हुए रस के अंजन से घिसे हुए रस के साथ में अर्थात माखन या धृत उनके साथ में घिसकर के मिश्र कोमल बनाया हुआ है स्मूथ बनाया हुआ है ऐसा जो अंजल अंजन है उसको नैनों से लगा रही है नासाप सभ्य पुट के वितर मुक्ता और किसी ने शका के अपस्य माने दाहिनी ओर दाहिनी होता है बाई और पंत कहीं दोनों जगह है कभी दाहिनी ओर भी दक्षिणा विधि में तो दाहिनी ओर नाक में पहनती है और उत्तर भारत में महिलाएं प्रायः बाई नाक में पहनती है और दक्षिण में दोनों नाकों में पहनती है दोनों न तो यहां पर दक्षिण कहीं दक्षिणाति विधि है ओगी? तो तो नासाप सभ्य पुटके नाशिका के अपसभ्य माने दाहिने में बितार मुक्ता सुंदर मोती वो शोभा को प्राप्त कर रहे हैं दाहिनी नाक में सुंदर मोती वह शोभा को प्राप्त कर रहे हैं और नासका के जो आ, मोती है वह विशेष रूप से सौभाग्य का चिन्ह है और जितने भी चिन्ह हैं उनको कैसे भी धारण कर परंतु तो जो है वह सौभाग्य का ही विशेष रूप नासका मणि वह सौभाग्य का विशेष चिन्ह होकर के विराजमान सौभाग्यवती विशेष रूप से आग्रहपूर्वक अः जो नासका है उस नासका में कहीं नाशका मणि उनको धारण कर तो नासापसभ्य पुटके नासका के माने दाहिने कुुक में आ, नथुने में विस्तार नुक्ताम सुंदर मोती शोभा को प्राप्त हो रहा है और नेत्रांजनाधर विभाम भर नील रक्ताम और नेत्र अंजन अधर नेत्र और अंजन में क्रमशः नील और रक्त ये वस्त्र ये रंग शोभा को प्राप्त हो रही हैं तो नयनों में नीलमन भाई काला रंग और अधरों में पान की लाली यह शोभा को प्राप्त हो रही है तो नेत्र और अधर नेत्र में अंजन और अधर में विवाह तो नेत्र की जो नेत्र में अंजन की जो विवाह है वो विराजमान है और अधरों में लालमा की विवाह है ऐसे नील रक्ता नीली और रक्त विवाह को धारण करके ये विराजमान है नेत्रों में नीली विवाह और अधरों में लाल विवाह इनको धारण कर रखी है मकर के लिखती मूल्कु गंडे हो मकर के तनम आभयत एवस जम धरारुण पल्लव मरपय रसमय समय हरि वर चाहिए अब श्री मकर के लिखते मृद गंड श्री चित्रा जी ने श्री प्रिया जी के कोमल गंडयोग माने कपोलों के ऊपर मकर के लिखते सुंदर मछली के आकार की मरवट मकर का मान मरवट वो किसी भी आकार की हो सकती है तो मकर का विशेष रूप से यहाँ पर कह रहे हैं तो आज मछली के आकार की सुंदर के ऊपर अंकित की है क्या okay. सुंदर लगती हुई कभी नाचते हुए मोर के अंकन कभी आ, किसी टेढ़ी मछली उसका अंकन कभी कमल पत्र का अंकन कभी हंस का अंकन ये विभिन्न चित्रकारी के साथ में कपोल के ऊपर कपोल को ही कहीं चित्र फलक बना करके उसके ऊपर अंकन ये इनकी चित्रकला की विशेषता है तो मकर के दिखती मृदकंडय कोमल कपोल के ऊपर कोई सखी मकर काका अंकन कर रही है मकर केतन आभय एवसा मानो मकर का लिख करके मछली का आकार बना करके इस गोपी ने श्री प्रिया के कपोल के ऊपर मकर केतन मकर केतन नाम है कामदेव का उसकी कामदेव की जो ध्वजा है उसके ऊपर मछली का चिन्ह है तो मकर केतनम आवयत एवसा मानो कामदेव का ही आमंत्रण आह्वान किया है कपोल के ऊपर मछली का चित्राम करके सखी ने मानो मकर केतन मकर अर्थात कामदेव उनका ही आह्वान किया है मकर केतनम अवय एवं सखी सा। सामान्य सखी ने मकर के मान कामदेव का ही अवयक आह्वान किया यम अधरारुण पल्लव मरपय अब जब कामदेव आए तो इनकी पूजा बोले हमने कामदेव की स्थापना कर दी है अब पुजारी कोई आएंगे वे पूजा करते रहेंगे जय यम <laughs> अधर अणुपल्लव मरपय कोई उन कामदेव के पुजारी जब आएंगे पूजा करेंगे तब वे अपने अरुण आधार पल्लव को ही मानो इन कामदेव के जो जिनको अंकित किया गया है जिनकी ध्वजा का अंकन किया गया है उस ध्वजा के ऊपर अपने आधार पल्लव का अर्पण करते हुए रसमय समय कोई अपूर्व अंतरंगता के समय में रश्मय समय में हरि वित हरिहर रचयित वे हरि इनकी अर्चना करेंगे कामदेव की स्थापना कर दी है पुजारी आएंगे में समय पर पूजा करते रहेंगे तो मकर के लिखते मृद गो कोमल कपोलों के ऊपर मछली के आकार का सुंदर चित्र मरवट के रूप में सखियों ने कपोल के ऊपर अंकित किया मकर के तरफ माभयत एवसा मानो उन्होंने मकर केतन कामदेव उनका ही यहां आवाहन कर लिया है उस समय हरि ही अर्चित श्री हरि रूपी कृष्ण रूपी पुजारी जब आएंगे उस समय यम अधर अरुण पल्लव मरपयन अपने ओठ रूपी अरुण पल्लव का इन कामदेव के चित्र के ऊपर समर्पण करते हुए जैसे चित्र के ऊपर पुष्प समर्पित किए जाते हैं ऐसे अपने अधरों को ही इस चित्र के ऊपर समर्पित करते हुए रस्मे समय, रस्मे समय में में समय समय अंतरंग क्षणों श्री सुंदर इन दिव्य प्रेम हित तत्व की पूजा करेंगे हित तत्व ही, ही यहाँ पर प्रधान है वो ही नचारहा है कृष्ण के नचाय प्रेम गोपी के नाचाए आप ने नाचाए तीनों नाचे एक था कृष्ण ईश्वर नहीं है यहां पर हित तत्व ही ईश्वर होकर के विराजमान इतना ने प्रेम जो प्रेम तत्व है जो वो ही यहां ईश्वर होकर के विराजमान धा धातु उसका निष्ठा में ही आदेश हो जाता है ध्री धातु में एकता प्रत्यय लगाएंगे तो हित बन जाएगा तत्वतः ध्री धातु है ध्री माने धा धारण पोषण जो संपूर्ण ब्रज को धारण किए हुए है प्रेम और संपूर्ण ब्रज का पोषण करे देखिए हित तत्व की व्याख्या रसिक जनों ने यही की श्री ध्रुवदास जी हित तत्व की व्याख्या करते हुए यही कहते हैं हित का अर्थ है हित शब्द बनाए है धा धातु से धा धातु का निष्ठा में एकता जो प्रयोग होगा तो धा धातु ही धा धन एकता हो. उसका रूप बनेगा धा को ही आदेश हो जाएगा तो हिता बन जाएगा ध्रता नहीं बनेगा हित बनेगा तो हित माने जो सब को धारण करे सब का पोषण करे धा धातु के दो धारण पोषण जो सबका धारण करे और सबका पोषण करे इसीलिए वृंदावन की रस परंपरा में श्री नंबार्क में श्री राधा संप्रदाय में हर जगह हित शब्द का प्रयोग हर जगह हित शब्द श्री हित वृंदावन हित राधा हित श्याम सुंदर हित सखी महावाणी जी में हर जगह हितु सखी हितु सखी उसका प्रयोग होता है हित माने प्रेम ही सखी बन करके विराजमान है प्रेम ही कृष्ण बनकर के विराजमान है प्रेम ही राधिका बनकर के विराजमान है तो हित तत्व का तात्पर्य है कि प्रेम यहां पर प्रधान है सब प्रधान है रासोत्सव संप्रमुता है गोपी मंडल मंडिता योगेश्वर कृष्णेनो शा मध्य द्वयो दासोत्सव में प्रथमा विभक्ति है और योगेश्वर कृष्णेन में तृतीय विभक्ति है इसका मतलब है कृष्ण रास करने वाले नहीं है रास करने वाला कौन है प्रेम रासोत्सव वो रासोत्सव कृष्ण को इंस्ट्रूमेंट बना करके प्रवृत्त कर देता है स्वतंत्र है प्रेम प्रेम के अधीन हो करके प्रेम के खिलौना दो रसिक जनों का की वाणी है प्रेम के खिलौना दो श्री प्रियालाल दोनों प्रेम के खिलौना इस श्री वृंदावन प्रेम उनका एक भाव नहीं है बल्कि प्रेम स्वामी है और वो प्रेम श्री प्रियालाल को दोनों को नचाता है तो प्रेम तत्व प्रधान होकर के आनंद तत्व प्रधान होकर के विराजमान है सचित जो आनंद तत्व है वह आनंद तत्व ही श्री प्रियालाल को अपने बशीभूत बना करके वह नचाता है तो आज सखियों ने सुंदर अः कपोल के ऊपर जो कामदेव का चित्र बनाया माने मखरद ध्वज का जो चित्र बनाया मछली का जो चित्र बनाया वो मछली का चित्र कपोल के ऊपर मरवट के रूप में अंकन किया गया और इन कामदेव की पूजा की जाएगी श्री श्याम सुंदर के द्वारा श्याम सुंदर सेवक हैं सेव्य है प्रधान है यहाँ कामदेव और भारतीय परंपरा में मछली कमल कलश हाथी स्वस्तिक कहीं त्रत्न त्रत्न का मतलब है तीन गोले है, एक दूसरे में फंसे हुए वो त्रत्न कौस्तु कौस्तु का मणि का आकार ये सारे मंगल चिन्ह है और इन मंगल चिन्हों से भारतीय वास्तुकला सर्वदा सर्वदा अलंकृत होकर के विराजमान रहे और ये विशेष रूप से समृद्धि के सुख के प्रतीक होकर के विराजमान तो हर जगह कहीं ये मछली के हाथी के कमल के मकर के कलश के कदली के केले के ये जो चिन्ह है ये मंगलमय होकर के विराजमान रहे त्रत्न विशेष रूप से जैन संप्रदाय में अः और कौस्तु ये यहां परत्न ये विशेष रूप से मंगल के चिन्ह होकर के रहे तो बौद्ध धर्म में भी और भारतीय जो भारत का ये एक भाग था तो भारतीय प्रवृत्ति में भी ये सब मंगल के चिन्ह परम मंगल में रहे मृद मग बिंदु शोभ श्री मुखेन्दु भ्रमर एवं दलाग्रे संविष्ट सरोज अब श्री विशाखा जी ने बहुत हाथ साध करके तूलका लेकर के श्री प्रिया जी की थोड़ी के ऊपर तीन बिंदु उनकी रचना करती है नजर नहीं लगे तो बिंदु रचना में श्री विशाखा बड़ी कुशल हैं और बिंदु रचना वो ही कर सकता है जो बहुत हाथ साध करके बिना कंप सहित जो कहीं बिंदु को ठीक स्थान पर रखते तो श्री प्रिया जी ने चुबुक उनकी रचना की है और सभी श्री मंदिर विग्रहों में श्री चुबुक जो है उस चुबुक की अपनी शोभा होती है चुबुक हर जगह श्री श्रीजी में बिहारी जी में राजा सब जगह चुबुक जो है वो चुबुक विशेष रूप से शोभा को प्राप्त हो रहा है ये श्री विशाखा जी की बिंदु रचना एक विशेष श्रृंगार की शोभा सुंदर की सेवा तो रुचिर चुबुक मध्य सुंदर जो चुबुक है उस चुबुक के बीच में रत्न राजत शलाका कलित। रत्नों से युक्त जड़ी हुई सुंदर शलाका एक सीख लेकर के शलाका लेकर के एक तुल का लेकर के उनसे श्री विशाखा जी ने बड़ी सावधानी से बस एक छुबाना है कहीं हिल नहीं जाए जहां लग गया वहां लग गया नहीं तो वो टेढ़ा हो जाएगा टेढ़ा ही देखेगा उसको सुधारा नहीं जा सकता तो रत्न राजत छलाका तो रत्न जटित जो शलाका उससे कलित कर उसको अपने हाथ में लेकर के विशाखा निर्मिता श्री विशाखा ने उस समय नव मृगमद बिंदु चकास्ती निर्मिता नए कस्तूरी की बिंदु को थोड़ी के ऊपर सुशोभित कर दिया कि चकास्ती माने सुशोभित कर दिया नव मृगमत बिंदु नए कस्तूरी की शोभा को शोभंश्री मुखिंदु उससे श्री किशोर जी का मुखचंद वह अत्यंत अत्यंत शोभित हो रहा है भ्रमर एवं दलाग्रे सन्निविष्ट सरोजम अब मुख कैसा लग रहा है उसे दृष्टांत अलंकार के द्वारा दिखा रहे हैं कि जैसे किसी कमल के दल के ऊपर एक भोरा बैठा हो होगा थोड़ी हो गई मुख कमल का एक दल और उसके ऊपर वो जो चुबक काली जो बिंदु लगाई गई है चुबक वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी कमल के ऊपर भोरा बैठा हो उत्प्रेक्ष पर दृष्टान्त अलंकार का ही प्रयोग या उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग कर्पूरा काश्मीर पंक मिश्रित चंद नहीं समालिप्य विशाखास्या पृष्ठ बाहू कुचा भोरा उ इसके बाद में कपूर अगुर काश्मीर माने केसर इनसे मिश्रित चंदन के द्वारा श्री विशाखा ने श्री प्रिया जी की पीठ प्रिया जी की भुजा, प्रिया जी के वक्षस्थल इनको अपूर्व से चर्चित किया फिर इसके बाद में चंदन जो है वो चंदन से श्रीअंग को चर्चित किया है पुष्प गुच्छेन्दुलेखाब मकरी मूत पल्लव ललेख चित्रम कस्तूरिया चित्रा तक कुछ और श्री प्रिया जी के श्री अंग के ऊपर श्री चित्राजी ने सुंदर का लेकर के पुष्प गुच्छ इनको पुष्प गुच्छ इंदुलेखा माने चंद्रमा अब जी माने कमल मकली माने मछली और आम के पल्लव इतनी सारी विभिन्न चित्रकारी श्री चित्रलेखा जी ने श्री विभिन्न की है चंदन से ही एक सुंदर चित्र बनाए है इस प्रकार श्री चित्रलेखा जी ने एक श्री चित्रा जी ने निलेख चित्र कस्तूरिया चित्रा कस्तूरी से सुंदर चित्र श्री प्रिया के श्रीअंग के ऊपर अंकित किए हैं और उसमें अरविंदम अशोकम च और नूतम से नव मालिका नीलोत्पलम च पंचे पंच बाण से कामदेव काम के पांच बाण बताए गए हैं और उनमें अरविंद अशोक आम नवमालिका और नीलकमल ये कामदेव के पांच बाण हैं पंच बाण कामदेव के कहे गये उनको ने श्री श्रीअंग के ऊपर लिखा है ये कामदेव के पांच बाण अंकित करके विराजमान हुए है। हैं ऐसे श्री प्रिया जी का सुंदर श्रृंगार किया और मीनी प्रसून नवपल्लव चंद्रलेखा ब्याजा स्वचिन्न शरकुंत धनुषी काम तद्रु धनुर धुवन मात्र हे इसके बाद में कामदेव इत्यादि के जितने भी चिन्ह हैं यही जो पंचबाण हैं इन पंचबाणों को पंचपुष्पों को श्री प्रिया धारण करके विशेष रूप से अपने वक्ष वक्षस्थल अपने श्रीअंग हृदय उनमें धारण करके मानो आज श्याम सुंदर को पराजित करने के लिए तैयार हो रही है भूल लाली लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय ौर हरी बो जय जय श्रा